भक्ति प्रश्न भक्ति कैसे प्राप्त होती है उत्तर भगवान के भक्तों का संग करने से उनके द्वारा भगवान की महिमा सुनने से भक्तों का चरित्र पढ़ने से और भगवान से प्रार्थना करने से भक्ति प्राप्त होती है भगवान और उनके भक्तों की विशेष कृपा से भी भक्ति प्राप्त होती है मुख्यतु महत्व कृपय भगवत कृपा ले नारद भक्ति भक्ति मुख्य रूप से भगवत भगवत्प्रेमी महापुरुषों की कृपा से अथवा भगवत कृपा के लेमात्र से प्राप्त होती है भगतितात भगवती मिलई जो संत हो मानस अरण्य पानी प्रश्न भक्ति और भक्ति योग में क्या अंतर है सकाम भाव होने पर भक्ति होती है और निष्काम भाव होने पर भक्ति योग होता है योग निष्काम भाव होने पर ही होता है केवल कर्म और केवल ज्ञान से लाभ नहीं होता पर केवल भक्ति से लाभ होता है क्योंकि तो भक्ति में भगवान का संबंध रहता है इसलिए भगवान ने सकाम भाव वाले आर्थ और अर्थार्थी भक्तों को भी उदार कहा है उदारा सर्व एवते प्रश्न भक्ति और शरणागति में क्या अंतर है उत्तर भक्ति व्यापक है और शरणागति उसके अंतर्गत है जहाँ नवधा भक्ति का वर्णन आया है वहाँ आत्मनिवेदन शरणागति को उसका एक अंग बताया है जैसे श्रवण कीर्तनम वैष्णो स्मरण पद सेवनम सख्यमात्म निवेनम श्रीम प्रश्न भक्ति सभी साधनों के अंत में तो है पर आरंभ में कैसे है उत्तर मनुष्य का जब सांसारिक आकर्षण छूटता है और परमात्मा में आकर्षण होता है तभी वह साधन में लगता है परमात्मा में आकर्षण हुए बिना साधन होगा ही कैसे यह आकर्षण ही भक्ति है अतः भक्ति सभी साधनों के आरंभ में पारमार्थिक आकर्षण के रूप से रहती है प्रश्न रामायण में काभूसुंडी भी भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं और योग वाशिष्ट में वे ज्ञान को सर्वोपरि मानते हैं हम किसको ठीक माने उत्तर गहरा विचार करें तो तत्व एक ही है संसार से संबंध विच्छेद मुक्ति में ज्ञान और भक्ति दोनों में कोई फर्क नहीं है केवल दृष्टिकोण साधन दृष्टि का फर्क है भगवती है ज्ञान नहीं नहीं कछु भेदा उभि भव संभव खेदा मानस उत्तर उत्तरकांड प्रेम के बिना ज्ञान शून्यता में चला जाता है और ज्ञान के बिना प्रेम आसक्ति में चला जाता है ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुगम भी है और श्रेष्ठ भी भगवान की कृपा का आश्रय होने से यह सुगम है और प्रेम होने से श्रेष्ठ है प्रश्न मुक्ति होने के बाद जो दास्य सख्य वात्सल्य और माधु माधुर्य भाव होते हैं वे किस आधार पर होते हैं उत्तर पहले के साधना साधनावस्था के संस्कार को लेकर होते हैं प्रश्न भगवान विरह क्यों देते हैं भगवान विरह इसलिए देते हैं कि भक्त अपने में प्रेम की कमी अनुभव करे और कमी अनुभव करने से प्रेम बढ़े क्योंकि विरह के बिना प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान नहीं होता भगवान भक्त को उस आनंद का अनुभव कराना चाहते हैं जो उनके भीतर है प्रश्न शरीर चिन्मय कैसे होता है जैसे मीराबाई का शरीर चिन्मय होकर भगवान के श्री विग्रह में लीन हो गया उत्तर जब भगवान के प्रति भक्त की आत्मीयता अधिक प्रगाढ़ हो जाती है तब उसका शरीर भी चिन्मय हो जाता है उसके भीतर का भाव इतना दृढ़ हो जाता है कि वह मन बुद्धि शरीर में उतर आता है शरीर चिन्मय होने पर वह भगवान के अवतारी शरीर की तरह हो जाता है इसमें कोई रोग नहीं आता प्रश्न शरीर निर्वाह के लिए तो संसार पर निर्भर होना ही पड़ता है फिर भगवान पर पूर्ण निर्भरता कैसे हो उत्तर जैसे बालक खिलौनों से खेलता है पर उसकी निर्भरता माँ पर ही होती है ऐसे ही व्यवहार में अन्य की निर्भरता होने पर भी अपनी पूर्ण निर्भरता भगवान पर ही होनी चाहिए वास्तव में शरीर का निर्वाह संसार पर निर्भर होने से नहीं होता प्रत्येक प्रारंभ के अनुसार होता है